उपस्थित धार्मिक सज्जनों प्रातः काल की इस शुभ बेला में प्रभु मिलन की बेला में हम परमेश्वर की उपासना के लिए सुसज्जित होंगे सीधे होकर बैठेंगे आसन का संपादन करेंगे आंखों को कोमलता से बंद करेंगे शरीर में कोई खिंचाव तनाव ना हो मन में कोई बाह्य विचार ना हो मन को शांत रखेंगे बाह्य क्रियाकलापों को बंद कर देंगे ईश्वर के प्रति सजग सावधान होंगे ईश्वर से मिलना है ऐसी भावना बनाए मन में ईश्वर के प्रति प्रेम निष्ठा विश्वास श्रद्धा उत्पन्न करें अपने अंदर बाहर ईश्वर को अनुभव करते हुए ईश्वर को पुकारना है ईश्वर की शरण में जाना है ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हुए सांस भरेंगे ओ परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आपसे हम मिलना चाहते हैं आपकी अनुभूति करना चाहते हैं पुनः श्वास भरे पुनः हे परमेश्वर आप सबके आधार हैं हमारे जीवन के आधार हैं इस संसार के आधार हैं आपको प्राप्त करके ही हम निहाल हो सकते हैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं आपकी शरण में हैं, प्राणायाम करेंगे प्राणों को सांस को बाहर निकालें जब करेंगे ओम सर्व रक्षक ओ सर्व रक्ष ओ सर्व रक्ष जब घबराहट होवे तो धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे पुनः दूसरा प्राणायाम करें जब मन में करना है ओम सर्वरक्षक ओ सर्वरक्षक ओ सर्वरक्षक पुनः तीसरा प्राणायाम ओ सर्वर ओ सर्वरक्ष प्राणायाम की क्रिया से मन की चंचलता दूर होती है मन में एकाग्रता आती है मन की चंचलता दूर होने से मन पर नियंत्रण होने से इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाता है इंद्रिया शांत हो जाती हैं अपना कार्य बंद करती हैं इस अवस्था का नाम है प्रत्याहार धारणा लगाएंगे किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करेंगे केंद्रित करेंगे एकाग्र हो जाएंगे हृदय प्रदेश में मस्तक में या अपने अनुकूलता अनुसार किसी एक स्थान का चुनाव करते हुए उस स्थान पर ईश्वर की अनुभूति करते हुए एकाग्र होंगे मानसिक सज्जा करेंगे जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक बनेंगे हमारे जीवन का लक्ष्य है भोग और अपवर्ग दुखों से छूटना और पूर्ण सुख की प्राप्ति करना ईश्वर के महत्व को समझेंगे ईश्वर की ये सबसे बड़ी रक्षा है कि वे हमें ज्ञान देते हैं ईश्वर की ये सबसे बड़ी दया है कि वो हमें जीवन देते हैं ईश्वर का ये सबसे बड़ा दान है कि वे हमें समस्त दुखों से छुड़ाकर मोक्ष देते हैं जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं जो नहीं विचारना चाहिए वो विचार लेते हैं इसलिए हे है परमेश्वर मैं आपको सदा याद रखूं हर पल में हो प्रभु सुमी रन तेरा हर पल में हो प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा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 याद तेरी मैं सदा मन में बसाऊं आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं करता रहूं प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जी जीवन मेरा हर पल में हो प्रभु सुमी रन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाए सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है ईश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं हम जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से कर रहे हैं ईश्वर प्रदत्त साधनों से कर रहे हैं व्याप्य व्यापक संबंध बनाए ईश्वर व्यापक हैं मैं व्याप्य हूँ जैसे लोहे के गोले को अग्नि में डालने पर वह लोहा अग्निवत हो जाता है अग्नि से युक्त हो जाता है ऐसे ही हम ईश्वर के अंदर हैं चारों ओर हमारे ईश्वर विद्यमान हैं हम अनादिकाल से ईश्वर में हैं अनंत काल से ईश्वर में हैं और अनंत काल तक रहेंगे हम ईश्वर में ही चलते हैं ईश्वर में ही बोलते हैं ईश्वर में ही रहते हैं और अभी ईश्वर में ही बैठे हैं हर समय ईश्वर के अंदर हैं। सांसारिक संबंधों को भुला देंगे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का स्मरण नहीं करना है स्वस्मी संबंध को हटाना है मैं आत्मा अपने सामर्थ्य से स्वयं अपने को भी नहीं जान पाता हूँ में इतना कम सामर्थ्य है इतना कम ज्ञान है कि मैं एक तिनका भी नहीं बना सकता एक तिनका भी नहीं उठा सकता सब कुछ हमें ईश्वर के सामर्थ्य से प्राप्त हुआ है ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त हुआ है सबके स्वामी ईश्वर हैं इस प्रकृति के भी और हम आत्माओं के भी मन जड़ है मन से बाह्य विचारों को हम उठाते हैं हम चाहें तो मन पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं अपनी इच्छा और प्रयत्न पर नियंत्रण करके वैराग्य की भावना भी रखनी है यह संसार अनित्य है मृत्यु निश्चित है सब कुछ छोड़ना है समय कम है कार्य अधिक है इसलिए कोई आलस्य प्रमाद नहीं कोई निद्रा नहीं जागरूकता बनाए रखें अब संकल्प लेना है मेरे साथ कहें हम संकल्प लेते हैं कि मैं उपासना काल में बाह्य विचारों को नहीं उठाऊंगा आलस्य प्रमाद नहीं करूंगा हे परमेश्वर आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपकी कृपा से हम ध्यान का संपादन अच्छी प्रकार कर पाए हमें सफलता की प्राप्ति होवे ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन सबसे पहले प्रकृति का चिंतन करेंगे ये सारा संसार सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं से मिलकर बना है सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं से ईश्वर तरह तरह के पदार्थ बनाते हैं सत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन पंच महाभूतों को बनाते हैं इन पंच महाभूतों से ही ये सारा दिखने वाला संसार बना है सारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि सभी मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर ये सब प्रकृति से बने हैं प्रकृति जड़ है ये सारा संसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष रहता है फिर इतने ही काल का प्रलय होता है हे परमेश्वर इन संसार के पदार्थों से पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती है यहाँ के सुख में भी दुख मिला हुआ है इसलिए मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं समस्त दुखों क्लेशों से छूटना चाहता हूं आत्मा का चिंतन करेंगे आत्मा असंख्य हैं, ईश्वर जानते हैं कितनी है हम नहीं जान सकते अत्यंत सूक्ष्म हैं निराकार हैं चेतन है एक देशी है सदा से है सदा रहेंगे। कितने आनंद की बात है कि हम आत्माएं कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होंगी हम सदा से हैं और सदा रहेंगे त्माए अविद्या के कारण दुखों से क्लेशों से ग्रस्त रहते हैं काम क्रोध लोभ आदि आत्मा का स्वरूप नहीं है ये आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है आत्मा तो स्वभाव से पवित्र है ये काम क्रोध लोभ आदि नैमित्तिक रूप से प्राप्त होते हैं प्रकृति से प्राप्त होते हैं जैसे एक दर्पण मलीन हो एक ऐना शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं ऐसा दर्पण मलीन हो जब उसमें कोई स्नान किया हुआ अच्छे वस्त्र पहना हुआ कोई व्यक्ति अपना चेहरा देखता है तो उसे वह चेहरा मलिन दिखता है जबकि वह तो मलिन नहीं है ऐसे ही मैं आत्मा मलिन नहीं हूँ किंतु इस बुद्धि मन रूपी दर्पण में इस मलिन दर्पण में मलिन बुद्धि और मन में जो भी चीज देखता हूँ उसे अपना स्वरूप मानकर दुखी होता हूं बुद्धि की अपवित्रता के कारण मन की अपवित्रता के कारण हम आत्मा अपने आप को अपवित्र मानते हैं मैं इस बुद्धि और मन से पृथक हूं यह मेरा स्वरूप नहीं है मैं अविद्या से ग्रस्त हो जाता हूं हे परमेश्वर मैं इस अनित्य संसार को नित्य मानता हूँ ये मेरी अविद्या है जो चीजें अपवित्र हैं उसे पवित्र मानता हूं ये मेरी अविद्या है जो शरीर मल मूत्र पसीना आदि से युक्त है हड्डी मांस रक्त नस नाड़ी से युक्त है उस शरीर को देखकर कर आसक्त होना उसे अच्छा मानना विकारों को उत्पन्न करना यह अविद्या है शरीर अत्यंत अपवित्र है कोई वस्तु सुंदर हो तो वह शुद्ध ही हो यह आवश्यक नहीं शरीर जिन पदार्थों से बना है वह अशुद्ध है शरीर का सुंदर होना एक अलग चीज है और शरीर का अपवित्र होना एक अलग चीज है शरीर अत्यंत अपवित्र है किंतु ईश्वर ने उसमें कुछ सुंदरता प्रदान की है हमें उस सुंदरता से आसक्त नहीं होना है उस सुंदरता को देखकर ईश्वर को याद करना है ईश्वर की रचना है और शरीर की अपवित्रता को ध्यान में रखकर मन को विकारों से बचाना है परमेश्वर जो दुखदाई है उसको सुखदाई समझता हूँ यह अविद्या है इस संसार के पदार्थों में पूर्ण सुख नहीं है और मैं इसमें पूर्ण सुख मानकर पूरा जीवन इसी में भाग तोड़ इसी की भाग दौड़ में लगा देता हूं यह अविद्या है परमेश्वर जो अनात्मा है जो आत्मा नहीं है मेरा स्वरूप नहीं है मुझसे पृथक है जो जड़ हैं, उन्हें मैं अपना स्वरूप मानता हूं आत्मा मानता हूं ये अविद्या है मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि जड़ हैं। इनको अपना स्वरूप मानकर दुखी रहता हूं शरीर को कुछ होता है मैं समझता हूं कि मुझे हो गया है यह अविद्या है शरीर काला है कुरूप है रोगी रोग से युक्त है मैं इसे अपना स्वरूप मानकर दुखी होता हूं यह अविद्या है यह शरीर अनित्य है मैं अनित्य नहीं हूं शरीर को अनित्य मानकर दुखी होता हूं यह अविद्या है शरीर बूढ़ा होता है मैं बूढ़ा नहीं होता शरीर को बूढ़ा देखकर मैं दुखी होता हूं यह मेरी अविद्या है माता पिता पुत्र पुत्री भूमि धन संपत्ति इनकी उन्नति को देखकर मैं प्रसन्न होता हूं राग द्वेष से युक्त होता हूं ईर्षा आदि से युक्त होता हूं इनकी विपन्नता को देखकर मैं शोक से युक्त हो जाता हूं यह मेरी अविद्या है परमेश्वर हम आपकी कृपा से अविद्या से छूट जाए मुझ आत्मा में इतना सामर्थ्य है आपकी कृपा से कि मैं आपको शीघ्र प्राप्त कर सकता हूं हे परमेश्वर आपकी कृपा से यदि मैं चाहूँ तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे महान बनने से नहीं रोक सकती हे परमेश्वर आपकी कृपा से यदि मैं चाहूँ तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे अपने दुर्गुणों को हटाने से और सद्गुणों को धारण करने से नहीं रोक सकती संकल्प का बल आत्म बल ये ऐसे बल हैं कि जिनसे मैं हे परमेश्वर आपको शीघ्र प्राप्त कर सकता हूं मैं अपने आत्म तत्व को जानूं, आत्म स्वरूप को जानूं और समस्त दुखों से छूट जाऊं आपकी कृपा से अपनी आत्मा का साक्षात्कार करूं हे परमेश्वर मैं तो अल्पज्य हूं अल्प शक्तिमान हूं मैं आपसे जुड़ा रहू आपसे सदैव प्रीति से युक्त रहू जिससे मुझे आत्मबल की प्राप्ति होती रहे इसलिए ओम से लगन लगा तू अल्प ज है नन्ना ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा किर्त के साथ रहे तू जुड़ा इसलिए ओम से लगन लगा कि तू अल्पज है नन्ना ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा किरित के साथ रहे तू जुड़ा किरित के साथ रहे तू जुड़ा हे परमेश्वर हम आपकी शरण में हैं अब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे एक वेद मंत्र की सहायता से अकामो धीरो अमृत स्वयं भू रिप्त न कुतनो नमीव विद्वा नीभा मृत्यो आत्मा धीर अजरम युवान अकामो धीरो अमृत स्वयं भू रृप्त न कुत नो न विभाय मृत आत्मा धीर अजरम युवानम अकामो धीरो हे आप कामना से रहित हैं आप में अपने लिए कोई कामना नहीं है आप धीर हैं अर्थात विद्वान हैं सर्वज्ञ हैं आप अपने नियमों से विचलित नहीं होते हैं अमृत स्वयंभू आप अमृत हैं मरणशील नहीं है आप सदा से हैं सदा रहेंगे स्वयंभू, आप स्वयं सिद्ध हैं आपकी सत्ता सदा से है सदा रहेगी आप अनादि हैं आपको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है आप स्वयं भू हैं स्वयं सत्ता में विद्यमान है स्वयं वर्तमान है रसिन तृप्तो न कुतश्च नो परमेश्वर, आप आनंद से युक्त हैं आनंद से तृप्त हैं आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है कोई न्यूनता नहीं है तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो हे परमेश्वर आपको जानकर मृत्यु से भय नहीं लगता है आपको जान लेने से आपका साक्षात्कार कर लेने से हम मृत्यु आदि दुखों से छूट जाते हैं निडर बन जाते हैं निर्भीक बन जाते हैं ये परमेश्वर आप आत्मान अजरम युवानम आप सर्वव्यापक परम आत्मा है धीरम अजरम युवानम आप धैर्यवान हैं, अजर है आप किसी भी प्रकार से वृद्ध नहीं होते हैं आपकी शक्ति का ह्रास नहीं होता है युवा आप सदा युवा रहते हैं शक्ति से तेज से ओज से हर समय युक्त रहते हैं हे परमेश्वर ऐसे महान दिव्य अनुपम अद्वितीय आपकी मैं शरण में हूं मुझे आत्मा में भी ऐसा आत्मबल भर दीजिए कि मैं भी दिव्य गुणों से युक्त हो जाऊं और शीघ्र आपको प्राप्त कर सकूं। भू ओ मेरे जीवन के आधार हैं हे परमेश्वर आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं भुव आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं हे परमेश्वर मेरे सारे दुखों को नष्ट कर दीजिए स्व आप सुख स्वरूप हैं आनंद स्वरूप हैं हे प्रभु हमें सांसारिक और मोक्ष सुख प्रदान कीजिए ओम भू ओम भुव sah om sa मंत्र का उच्चारण करना है ओ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्व्यो देवस्म धोदया अब धीरे धीरे एक एक पदों को लेकर अर्थ करना है अर्थ पर विचार करना है एक पद या कुछ पदों को लेकर ओम हे परमेश्वर यह आपका मुख्य निज नाम है आप सर्व रक्षक हैं भू आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं भूव आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं स्वह आप आनंद स्वरूप हैं तत्सवितु आप इस संसार को बनाने वाले हैं समग्र ऐश्वर्य के दाता हैं वरेण्यम आप अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य हैं आप बहुत अच्छे हैं भर्गो आप सब क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं शुद्ध हैं पवित्र हैं देवस्य आप दिव्य गुणों के दाता हैं सर्वत्र विजय कराने वाले हैं आप ही कामना करने योग्य है धीमही हे परमेश्वर आपके दिव्य गुणों को मैं धारण करता हूँ यो न प्रचोदया हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए अब संध्या के मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना है ओ शनो देवीर अभीष्ट आो भु पीतः वाक्वा चक्षुः ओ चक्षुक्षुत्रं श्रोत्र ओ ओम ओम उदय ओं कंठि ओ बहुभ्या ओम कतलकरे ओ भु पुना शिसी ओ भुव पुना नेत्रो ओम, कर ओम, ओम, ने ओम स्वा पुनातु कंठे पुनातु ओ महु पुना हृदय ओ जन पुनाभ्या तपुना पादना पुनः शिसी ओ ख्रह्म पुनातु सर्वत्र भुव मह जन ओ तप सत्य ऋत्याबीद ततो त्ययत ततः सम्रर्णव समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरोत अहो रा विदद विश्व मिश तो वशी सूर्या चंद्रम यथा चंद्रमसौ धता पूर्वकयत दिवच पृथिवी चातरिक्षम स्व शो देवीरभ आपो भु पीतरस्रव चीदिपतिरि रक्षितादि ईषव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम नमा नम एभ्यो अस्त ेष्टम वैम्ष्मोजं दम दक्षिणा दिगिंद्रिपति स्रचिराज रक्षिताशव तेभ्यो नमोपति्यो नमो, नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु वयम् ेष्टम वीस्म स्तंभंबे दीची दिग्वुणिपतिदाकु रक्षिताषव ते्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ेष्टम वैम्ष्मोज वे दम उदीची दीक्षो मधिपति स्वो रक्षिताशन ऋषव ते्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः <coughs> ेष्टम वैम धीस्मस्त बोज ध्रुवा दिग्विष्णुरपतिष्रीव रक्षितामोपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम हेभ्यो अस्तु वयं वीष्मे दूर्ध्वा दिबृहस्पतिरिपतिषि रक्षिता वर्षमीषव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ईषुभ्यो अस्तु ेष्ट वीस्तंभे दश्यन उत्तर देव दूर्यमगन्म ज्योतिम उदुत्य जातवेदस दहती के तव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगाक आभा पृथ्वी अक्ष सूर्य आत्मा जगत स्तुष्स्ुरदेविता पुरस्ता चर पशेम शरद शत जीव शरद शुणुयाम शरद शब्रवाम शरद शतम दीना सम शरद शत भूयस् शरद शता ओ भूर्भुव स्व तत्सितुर्वरीम भर्गो देवस्य धीमहि दिवस धीमे धो नचोदया हि ईश्वरदयानिधेकृपया नपोपासना कर्मणर्माथकामोक्षाण सद सिद्धिभविन्न न ओ नम शंभवाय च नमः चम शंकराय चयस्कराय चम शिवाय चा, शिवतराय चाति शाति शाति हे परमेश्वर मेरे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना पूर्ण सुख की प्राप्ति करना मनोवांचित आनंद के लिए और पूर्ण आनंद के लिए हे परमेश्वर हम पर कल्याण करिए हमारे लिए सर्वत्र सुख की वृष्टि कीजिए हे प्रभु आपकी कृपा से हमारा शरीर इंद्रिय आदि स्वस्थ रहें बलवान रहें पवित्र रहें हे प्रभु आप इस सृष्टि को बनाने वाले हैं आप में अनंत सामर्थ है आप के अनंत सामर्थ से ही यह सारा संसार चल रहा है हे प्रभु आप ही समय का निर्धारण करते हैं आप ही प्रलय करते हैं आप ही सृष्टि बनाते हैं हे परमेश्वर आप सर्वत्र विद्यमान हैं मेरे सामने दाए पीछे बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र आप विद्यमान हैं आप नाना प्रकार के पदार्थों को बनाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं हे परमेश्वर हे देवों के देव हे ज्ञान स्वरूप अंधकार से रहित अज्ञान से रहित परमपिता परमेश्वर हम आपको शीघ्र प्राप्त हो ये सारे संसार के पदार्थ आप की ओर इंगित करते हैं आपको जनाते हैं आपकी सत्ता की सिद्धि करते हैं हे परमेश्वर इस संसार को देखकर हम अनुमान कर आप पर पूर्ण विश्वास करें और आपको शीघ्र प्राप्त करें विद्या की प्राप्ति के लिए अविद्या के नाश के लिए हे प्रभु मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ आपकी उपासना कर रहा हूँ आप अत्यंत अद्भुत हैं आप विद्वानों को प्राप्त होते हैं विद्वानों के हृदय में प्रकट होते हैं हे परमेश्वर आपकी कृपा से मैं भी विद्वान बनू सारे संसार को आपने ही धारण किया हुआ है हे परमेश्वर आप अच्छे मनुष्यों के सज्जनों के धार्मिकों के हितकारी हैं विद्वानों के हितकारी हैं उनका कल्याण करते हैं यह जीवन आपकी कृपा से मिला है हे परमेश्वर मैं आपकी कृपा से दीर्घायु बनूं, सौ वर्ष तक जीऊँ उससे भी अधिक वर्ष का जीवन प्राप्त होवे और इस जीवन काल में मैं आपको ही देखूं, आपको सुनूं, आपका ही उपदेश करूँ आपसे युक्त मेरा जीवन रहे आपको मैं कभी ना भूलूं, हे परमेश्वर हमारा जीवन आपकी कृपा से दीनता से रहित बने अदीन बने हम रोगी ना हों निर्धन ना हो निर्बल ना हो ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें सदबुद्धि की प्राप्ति हो उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हो कि शीघ्र हम आपको प्राप्त कर सकें आपकी कृपा से ही हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है नमन है हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर हमें समस्त दुखों से शीघ्र छुड़ा दीजिए ईश्वर का धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से आपकी दया से हम आपका कुछ ध्यान आपकी उपासना कर पाए इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद है मेरे साथ कहें हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आपकी कृपा हम पर सतत बनी रहे हम शीघ्र समस्त, समस्त दुखों से छूट जाएं, छूट जाएं। तथा पूर्ण सुख मौक्ष को मोक्ष को शीघ्र प्राप्त करें, करें। परम पिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम का एक बार उच्चारण करना है ओ अब विराम करेंगे हथेली को आंखों के सामने रखें धीरे धीरे आंखें हथेली के अंदर ही खोलें सबको सादर नमस्ते जी